श्री श्रीरामकृष्णकथा नवम परछेद तस्द सतत कार्यकर्म सचर असक्त्याचर कर्म श्लोकः पुर गीताध्याश्लोक्राह्मे कर्मयोग विषयकोपदेशमकता युष्माच्य जगदुपकृति जगत्कतावन्मात्र भो किं युद्धुकारक सह सबल सा साक्षात् सा दिवकर्भवसी नोचेन्न कचन भक्त यभ्यवत् सर्वर्मग कितव्यीरामकृष्ण न कर्मत्यागत करीय ईश्वरचित तन्नाम गुणगान निकर्म एक करनीय ब्राह्मिक विषयकर्म श्रीरामकृष्ण आम तदप्बि कुसार यात्रा यदेक्षित परम श्रकंदन निर्जने तत् प्राथना करनी तर्मा निष्कामत कर् शक शक्या, शक वक्त यदि ईश्वर मम विषयकम हास विधे यभ पशा यदिकर्मे वाम विस्मरामी तर्कयामी निष्का कर्म कौमी परकामता आपद्यते, आप्यते सदान सदाता से भूयसा संपादन लोकमान्यता प्रवृत सत्यासना लोक सपतती पूर्वकंभुमलि सह दानाकर्मकांडयिणी वार्ता शंभुम्लिक चिकित्सकपरामर्श निकेतन विद्यालय मार्गसरसा वार्ता नोत यदा पति अनपेक्षणीय तदेव निष्कामत कर्तव्य स्वेच्छया अकताय भगवत विस्मृति सै कालीट्टे दानमें कर्तमारेभे काली दर्शन नात हाष्यम प्रथमतो प्रथम तो ये ततो धर्साशंभू कालीशन कर्तव्य मा यु कसी चेद कुरम है शंभुम तस्द अवदम यदि ईश्वर प्रकटो बवती तदा कि वक्षसी कतिचन चिकित्सालल निर्माय देहीति हा भक्त कदापि तदा पर्रूयात प्रभो मह्यम पादप्दे पदम देह सदा स्वहचर कुर पादपद शुद्धा भक्ति देमयोग सुदुष्क शास्त्रे यमकर्तव्यपदी कलो काले तत्सनमति कठिन अन्न अन्नगता प्राणा अधिकं कर्म न कर् जरा क्रमले सति आयुर्वेदचिकित्सा प्रबंध क्रिए चेह रोगिण उप उपर उपरती सपतति अति विलंब न शक्यसहनोंगुप्ता कलियुगे भक्तिगो भगवत नम गुणगाना च भक्ति योग एव भक्तिगएवुग ब्राह्मक्ता युष्माक भक्तिग युष्मा हरीना क्रियते मातृण गुणगान क्रियते यूं धनियाुष्माको भाव उत्तम वेदातवादीन यूज जगत स्वप्न वीति न ब्रूथ ताद्रह्मज्ञा यूज नूज भक्ता युष्माश्वर पुरुष विशेष उत्तम यूय भक्ता व्याकलतिया आहुत तम अवश्यम लक्ष्यधे